उपनिषद से पहले एक भजन बोलेंगे जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा ज जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने उसके समान जग में दातान और कोई उसके समान जग में दातान और कोई दातान और कोई देने पे जब वो आए देने पे जब वो आई तो बेशुमार देगा उस दिन तुझे विधाता उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले आजानुसार कर ले वो तो फिदा है तुझ पर वो तो फिदा है तुझ पर सर्व स्वर देगा उस दिन तुझे विधाता उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया इंसान को बनाया सुख में जो साथ देता सुख में जो साथ देता दुख में भी साथ देगा उस दिन तुझे विधाता उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने अंतिम समय कहाँ की ने किी लेकिन अंतिम समय कहाँ की नेकी किी कमालू लेकिन नेकी किी कमालू लेकिन उस पल पथिक न कोई उस पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा उस दिन तुझे विधाता उस दिन तुझे विधाता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 प्यार देगा जिस दिन घमंड अपने जिस दिन घमंड अपने, अपने। समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं वंदनीया मातृशक्ति कठोपनिषद की चर्चा में हम छठी वल्ली को देख रहे हैं और इसमें जो नजिकेयता का प्रश्न था कि मैं परमात्मा को किस प्रकार जानूं उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए यमाचार्य ने पांचवें श्लोक में जो पीछे चर्चा हुई थी उसमें उन्होंने कहा था उसमें चार प्रकार से हम किसी पदार्थ को जानते हैं उसका वर्णन किया था कुछ और बिंदुओं पर उसमें चर्चा करते हैं उन्होंने कहा था कि यथा यथादर्शे तथात्मने यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्व लोके छाया तपयोरिव ब्रह्म लोके हम चार प्रकार से जब विषय को समझते हैं उसमें प्रामाणिकता सबसे अधिक में होती है उसका सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया कि जैसे हम दर्पण में जब किसी चित्र को छवि को देख रहे होते हैं तो वहां दर्पण को देखना मुख्य नहीं होता ये ठीक है कि हम दर्पण को भी कभी कभी देखते हैं खरीद के लाना है तो उसका आकार प्रकार उसकी बनावट कैसी उसमें चौखट किस प्रकार की लगी हुई फ्रेम कैसा बना हुआ ये सारी बातें देखेंगे तो, -तो दर्पण उसमें प्रधान हो गया मुख्य हो गया लेकिन जब दर्पण में चित्र को देख रहे होते हैं उस समय दर्पण की प्रधानता नहीं होती दर्पण हमारी दृष्टि में उस समय नहीं आएगा ध्यान में नहीं आएगा कि उसका आकार कैसा है दर्पण का और वहां जो दिखाई दे रहा है हमें अंदर तो हम देखते हैं कि बहुत ही स्पष्ट जैसा चित्र है वो ठीक है दर्पण भी साफ होना चाहिए तो जो भी वस्तु उसके सामने आएगी उसकी वैसी ही आकृति यथार्थ रूप में हम जान पाते हैं ऐसे ही परमात्मा का दर्शन यथार्थ रूप में कहाँ हो सकता है तो दर्पण का ही उदाहरण देकर के यमाचार्य ने बताया कि यथा आदर्शे तथा आत्मनि जैसे हम आदर्श में दर्पण में किसी वस्तु को यथार्थ स्वरूप में जान रहे हैं ऐसा ही परमात्मा को भी आत्मा के अंदर ही जानते हैं अब यहाँ रूप नहीं लेना है हमें ठीक है दर्पण में जो वस्तु आएगी वो साकार होगी इसलिए उसका रूप भी दिखाई देगा लेकिन आत्मा में परमात्मा का दर्शन केवल ये दृष्टांत इतना ही बता रहा है कि आत्मा में परमात्मा का दर्शन यथार्थ रूप में होता है जैसा उसका स्वरूप है आनंद स्वरूप वैसा होता है लेकिन उस अवस्था तक पहुँचने से पहले आत्मा में परमात्मा का दर्शन करने से पहले हमें ज्ञान के अनेक स्तरों को पार करना होता है वो अवस्था यूँ ही अचानक नहीं आ जाती उससे पहले हम स्वाध्याय करके प्रवचन सुन के आपस में चर्चाएं करके उस परमात्मा के विषय में बहुत कुछ जानते हैं उसके स्वरूप के विषय में चर्चा करते हैं तो वहां जो हमें ज्ञान होता है वो किस प्रकार का होता है तो उसको जो दृष्टांत दिया था यमाचार्य ने कि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके पितृलोक अर्थात ज्ञानियों के पास में हम जब ईश्वर के विषय में प्रश्न करते हैं अपनी जिज्ञास उनके सामने रखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से उसके विषय में पूछते हैं तो वो जो ज्ञानी लोग हमें उत्तर देते हैं उस उत्तर को सुनकर के हम ईश्वर को किस रूप में जान पाते हैं तो उसका उदाहरण दिया है स्वप्न के समान कि जैसे हम स्वप्न में अनेक वस्तुओं को देख रहे होते हैं लेकिन वास्तव में उसका स्वरूप नहीं होता यथार्थ रूप में वहाँ वस्तु नहीं होती और कभी कभी तो अस्तव्यस्त तरीके से भी हमारे स्वप्न में स्मृतियाँ उठती हैं और अनेकों ऐसी घटनाएँ जो हमने अपने जीवन में नहीं देखी वो भी देख लेते हैं लेकिन वहाँ पिछले जन्म के भी कुछ संस्कार योगदान देते हैं वहाँ से भी हमारी कुछ स्मृतियाँ उठती हैं और कुछ वर्तमान की और ऐसे ही मिल जाती हैं सारी तो जैसे स्वप्न में ज्ञान तो हो रहा है जीवात्मा स्वप्न में डर भी रहा है हंस भी रहा है अनेक प्रकार के जो साधन सुख वहाँ देख रहा है या दुख देख रहा है लेकिन जब जागता है तो वहाँ कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही हम शब्द सुनकर प्रवचन सुनकर स्वाध्याय करके विचार करके जब परमात्मा को समझ रहे होते हैं तो वहाँ परमात्मा का हम यथार्थ दर्शन नहीं कर रहे होते जैसे स्वप्न में हम यथार्थ वस्तु का दर्शन नहीं कर रहे होते ऐसे ही परमात्मा का भी वहाँ यथार्थ दर्शन नहीं होता लेकिन जैसे स्वप्न में स्मृतियाँ पहले बनी और वही स्मृतियाँ हमारी उभर रही हैं ऐसे ही हम स्वाध्याय प्रवचन आदि से भी परमात्मा के विषय में जितना समझ पाते हैं उसकी स्मृति बनती है संस्कार बनते हैं पहले संस्कार से स्मृति बनती है बस इतना ही जान पाते हैं लेकिन कोई ये समझे कि मैंने स्वाध्याय और प्रवचन से ईश्वर को जान लिया उसको यथार्थ रूप में जान लिया उसका साक्षात्कार कर लिया तो यमाचारी कहते हैं ऐसी भ्रांति नहीं समझनी है इस प्रकार से वहाँ दर्शन नहीं होता थोड़ा और जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ यमाचार्य ने दृष्टांत दिया कि यथा अपसु परिव ददृशे तथा गंधर्व लोग हम जब किसी ईश्वर को साक्षात किए हुए योगी के पास जाते हैं जिसने परमात्मा का दर्शन किया है जो ब्रह्मवेत्ता है जब उसके समीप जाते हैं और वह जब हमें ईश्वर के विषय में बताता है तो वहाँ हम ईश्वर को किस रूप में जान पाते हैं क्या वहाँ हमें यथार्थ दर्शन हो जाता है तो कहा नहीं वहाँ भी यथार्थ दर्शन नहीं होता लेकिन अंतर इतना है कि हम जब पढ़कर या सुनकर स्वाध्याय करके जितना जान पाते हैं अन्य जो प्रवचन करने वाले लोग हैं उनके सामने जितना जान पाते हैं वो तो स्वप्न के समान है लेकिन जब किसी यथार्थ दृष्टा ऋषि के योगी के द्वारा हम जब ईश्वर का वर्णन जान रहे होते हैं तो वह हमारा ज्ञान कैसा होता है कहा यथा अपसु जैसे जल के अंदर हम किसी छवि को देखते हैं चित्र को देखते हैं तो स्वप्न में जैसे हम चित्रों को देख रहे थे वस्तुओं को देख रहे थे उसमें और जल में देखने में अंतर है क्योंकि जल में ये ठीक है कि यथार्थ दर्शन तो नहीं होगा हिलता हुआ भी होगा स्थिरता से नहीं हो पाएगा लेकिन उस वस्तु का चित्र आ रहा है उसमें हम स्वप्न के अपेक्षा यहाँ अधिक जान रहे हैं जल में अधिक जान रहे हैं तो इस तरह से हम जिसने साक्षात दर्शन किया है उसके समीप में जाते हैं उसकी बताई विधियों पर चलते हैं तो उस अवस्था में हम कुछ कुछ परमात्मा के विषय में निकटता की ओर जा रहे हैं और उसको हम समझ पाते हैं और एक अन्य स्थिति बताई उन्होंने कि एक तो हमने ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर के सुनकर के परमात्मा को स्वप्न के समान समझा साक्षात दृष्टा योगी के पास जाकर के हमने कुछ और अधिक व्यापक रूप में उसको जाना और आत्मा में जब साक्षात्कार किया वहाँ उसका यथार्थ दर्शन किया लेकिन ये तीनों अवस्थाएं ये शरीर हमारे पास जब तक है तब तक होती हैं ये शरीर धारियों के लिए हैं शरीर में रहते रहते हम परमात्मा को जो तीन प्रकार से समझ रहे हैं उसमें सबसे उत्कृष्ट कोटि का दर्शन अपने आत्मा में होता है लेकिन जब व्यक्ति जीवन मुक्त होकर के और विदेह मुक्त होता है मोक्ष को अपवर्ग को प्राप्त करता है तो उस अवस्था में यमाचार्य सावधान कर रहे हैं कि बहुत से लोग उसका वर्णन इस रूप में कर देते हैं कि वह जीवात्मा ब्रह्ममय हो गया ब्रह्म में विलीन हो गया और अहम् ब्रह्मास्मि या सोहम इत्यादि वाक्यों को बोल करके वह ऐसा प्रतिपादित करते हैं कि वह जीव ब्रह्म ही बन गया है लेकिन यमाचार्य इसका निषेध कर रहे हैं वो कहते हैं मोक्ष में जब जीव परमात्मा के आनंद को भोग रहा होता है तो उस काल में वह ये भी जान रहा है कि मुझ में और परमात्मा में अंतर है कैसे जान रहा है तो दृष्टांत दिया छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके छाया और आतप के समान क्योंकि छाया और आतप इन दोनों में भेद है हम यथार्थ में समझ रहे होते हैं हम छाया को आतप नहीं कहेंगे अर्थात प्रकाश नहीं कहेंगे प्रकाश को छाया नहीं कहेंगे लेकिन छाया में जितना प्रकाश आ रहा है वह आतो उस प्रकाश देने वाली वस्तु का ही आ रहा है वहीं से आ रहा है लेकिन वह छाया प्रकाश नहीं बन जाती ऐसे ही ब्रह्मलोक में जब जीव परमात्मा के आनंद को भोग रहा है उस अवस्था में आनंद परमात्मा का ही है जैसे छाया में जितना भी प्रकाश आ रहा है वो प्रकाशक पदार्थ का ही है लेकिन परमात्मा का आनंद आते हुए भी जीव का आनंद उतना नहीं होता उसका प्रकाश उतना नहीं होता जितना प्रकाशक पदार्थ का प्रकाश होता है छाया का प्रकाश उतना नहीं होगा उससे कम ही होगा तो जी वहां जान रहा है कि मेरा आनंद कम है परमात्मा का अधिक है लेकिन कम होते हुए भी उसकी तृप्ति में कमी नहीं आती क्योंकि उसको चाहिए कितना उसको जितना चाहिए उतना तो भरपूर मिलता है लेकिन जैसा सर्वज्ञ परमात्मा है वैसा सर्वज्ञ नहीं बनता जीवात्मा परमात्मा तो सर्वज्ञ है सदा आनंद में मग्न है लेकिन जीवात्मा का जो आनंद है जो परमात्मा से उसे प्राप्त हो रहा है वह आनंद एक सीमित अवधि का होता है और जितना ज्ञान ईश्वर को है उतना ज्ञान जीवात्मा को नहीं हो सकता एक दिशी होने के कारण से तो बहुत सारे अंतर हैं तो जैसे छाया और आतप में अंतर है वैसे ही ब्रह्म में जीवात्मा भी वो जान रहा होता है कि मुझ में और ब्रह्म में ऐसा ही अंतर है वहां दोनों मिलकर के एक नहीं हो जाते आगे अब इस स्थिति तक पहुंचने के लिए अर्थात आत्मा में ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए हमें किन किन स्थितियों से गुजरना होता है हमें पहले और क्या क्या जानना है कहां-कहां हमारा राग है किन किन वस्तुओं में वहां से उसको हटाना है वहां से वैराग्य उत्पन्न करना है तो उसका आगे वर्णन करते हुए यमाचार्य कहते हैं छठी वल्ली के छठे श्लोक में कि इंद्रियाण पृथक भाव उदयअस्त मयऊच यत उदयास्त मयऊचयत पृथक उत्पद्यमान मत्वा धीरो न शोचती परमात्मा ने शरीर दे कर के जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन दिए जो करण दिए उनको इंद्रिय शब्द से बोलते हैं और हम जब अधिक अज्ञान में होते हैं तमोगुण में होते हैं उस अवस्था में तो हम अपना पूरा शरीर ही या अन्य पदार्थ भी उन सबको अपना स्वरूप मान रहे होते हैं लेकिन जब कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस अवस्था में मैं अलग हूँ शरीर अलग है ये भी जान लेते हैं हम अन्यों को प्राण त्यागता हुआ देखते हैं तो वहाँ भी जानते हैं ये समझते हैं कि शरीर भिन्न होता है और जो इसमें से निकल गया चेतन तत्व वह भिन्न है लेकिन व्यवहार में वह बात साधारण रूप से नहीं आ पाती व्यवहार हमारा कैसा होता है कि जैसे हम यही हैं हम शरीर ही हैं हम इंद्रियां ही हैं तो शरीर को भिन्न मानने के बाद भी हम इंद्रियों को भिन्न नहीं मान पाते अर्थात इंद्रियों को ही जो साधन है कि मैं देखता हूँ मैं चखता हूँ मैं सुनता हूँ ये जो अनुभूति होती है इसको अपना ही स्वरूप मान लेते हैं और अविद्या के लक्षणों में भी जहाँ योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है अविद्या के लक्षण का तो वहाँ अविद्या के बाद अगला शब्द अस्मिता ही आता है और अस्मिता वास्तव में यही क्लेश है कि जहाँ हम अपने परमात्मा के द्वारा दिए करणों को अपना स्वरूप मान लेते हैं तो यमाचारी कहते हैं कि ये जो इंद्रियाँ परमात्मा ने दी हैं इनका तो उदय और अस्त होता है इनकी उत्पत्ति भी होती है इनका विनाश भी होता है लेकिन जीवात्मा का तो नहीं होता और पृथक उत्पत्ति नाम, ये पृथक पृथक परमात्मा ने हमें बना करके दी हैं, इंद्रियां परमात्मा ने बना करके दी हैं और सारी अलग अलग हैं, अलग अलग हम यू भी समझते हैं कि एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं करती जरा सा भी नहीं करेगी लेश मात्र भी नहीं करेगी अगर किसी इंद्री में विकृति आ गई है तो वह कार्य किसी और इंद्री से संभव ही नहीं है तो पृथक उत्पद्य माना नाम पृथक भावम अलग अलग ये उत्पन्न होती हैं इसलिए इनका पृथक भाव अर्थात मैं अलग हूं इंद्रियां अलग हैं और हम सुषुप्ति अवस्था में देखते हैं एक भी इंद्री हमारा कार्य नहीं कर रही होती परंतु हम उस काल में भी हैं हमारी सत्ता तब भी है हमारा अस्तित्व है हम शांति का अनुभव कर रहे हैं सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में जो हमें परमात्मा का आनंद गृहित होता है हम उसको भोग रहे होते हैं लेकिन किसी इंद्रिय से नहीं होते किसी इंद्रिय से नहीं भोग रहे होते वहाँ पर तो इस तरह से जो इंद्रियों का अलग अस्तित्व स्वीकार करता है तो मत्वा धीरो न सोचती ऐसा ज्ञान प्राप्त करके फिर वह शोक से रहित हो जाता है और इंद्रिय शब्द की व्याख्या करते हुए पाणनी ने भी व्याकरण शास्त्र में पूरा एक सूत्र इंद्रिय शब्द के ऊपर ही बनाया और उन्होंने उसका लक्षण किया कि इंद्रियम इंद्रलिंगम जो इंद्र का अर्थात जीवात्मा का लिंग है पहचानने का साधन है इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उसके द्वारा जीवात्मा की पहचान होती है कि जीवात्मा इस शरीर में विद्यमान है डॉक्टर भी जब देखता है किसी को तो आंखें खोल करके और आंखों को भी बाहर आंखों का बाह्य हिस्सा नहीं अपितु अंदर प्रकाश डाल करके वो अंदर की पुतली को देखता है कि देखें प्रकाश डालकर के वह सिकुड़ रही है या नहीं सिकुड़ रही जब देखते हैं कि हां कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही तब डॉक्टर कहता है कि इसमें से जीवात्मा या चेतन तत्व निकल चुका है या मृत हो चुका है तो कैसे पहचान हुई क्योंकि जीवात्मा तो जब था तब भी नहीं दिख रहा था जब निकला तब भी नहीं दिख रहा था पहचान कैसे हुई इंद्रिय से इंद्रिय के द्वारा जो क्रिया होती है उससे पहचान हुई तो इंद्र की जीवात्मा की पहचान जिससे होती है लक्षण जिससे प्रकट होता है उसको इंद्रिय कहते हैं तो इंद्रलिंगम और इंद्रजुष्टम, इंद्र, इंद्र अर्थात जीवात्मा जिसका सेवन करता है जिसका प्रयोग करता है जिससे कार्य लेता है उसे इंद्रिय कहते हैं और इंद्र दृष्टम यह तीसरा अर्थ किया उन्होंने कि इंद्र के द्वारा जीवात्मा के द्वारा जिन साधनों से विषयों को जाना जाता है उनको भी इंद्रिय कहते हैं और चौथा लक्षण किया इंद्र श्रेष्टम जीवात्मा के लिए जिनको बनाया गया है और प्रत्येक जीवात्मा के लिए परमात्मा ने अलग अलग इंद्रिया बना करके दी हैं, क्योंकि किसी दूसरे की इंद्रिय से हम कार्य नहीं ले पाते हमें अपनी इंद्रिय चाहिए दूसरे की रचना से हम स्वयं स्वाद की अनुभूति नहीं कर सकते दूसरे के श्रोत्र से हम शब्द नहीं सुन सकते प्रत्येक को अपनी अपनी इंद्रिय से ही विषय ग्रहण करने में उससे कार्य लेना होता है तो जीवात्मा के लिए जिनका सृजन किया गया है जिनको सृष्टि किया गया है तो इस तरह से इंद्रिय शब्द ये स्वयं बता रहा है कि जीवात्मा के साधन है न कि स्वयं जीवात्मा साधन अलग होता है और साधक अलग होता है जीवात्मा साधक है इंद्रियां साधन है और साध्य कौन है अगर हम भोग की दृष्टि से देखते हैं तो साध्य ये हमारा संसार हो गया सारे पदार्थ हो गए और अध्यात्म की दृष्टि से देखें अपवर्ग की दृष्टि से देखें तो साध्य कौन हुआ परमात्मा हुआ तो साध्य साधन और साधक इन सब में सदा ही भेद रहता है तो इस तरह से इनका पृथक भाव इनका भिन्न भिन्न होना जब मनुष्य यथार्थ रूप में जान लेता है तो मत्वा धीरो न सोचती फिर वह शोक से दुख से रहित हो जाता है क्योंकि ये सारी उपनिषद या अन्य उपनिषदें भी ये दुख से कैसे निवृत्ति होती है सब उसी का ही उपदेश कर रही हैं उसी के विषय में हमें अनेक प्रकार के उपाय बता रही हैं लेकिन इन इंद्रियों से भी अतिरिक्त कुछ और सूक्ष्म तत्व हैं जिनके विषय में भी हमें जानना है उनका वर्णन आगे सातवें श्लोक में किया कि इंद्रियेभ्य परम मनो मनसम उत्तम सत्वादि महान आत्मा महतो अव्यक्तम उत्तमम ठीक जैसे सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया को बताया गया है उसी क्रम से यहाँ भी यमाचार्य बता रहे हैं कि जब यह संसार बनता है तो मूल तत्व जो प्रकृति है जिसके हम तीन वर्गीकरण करते हैं सत्व रजस और तमस लेकिन तीनों को मिलाकर के एक ही शब्द प्रकृति से भी बोल देते हैं तो जब परमात्मा सृष्टि बनाता है और विभिन्न जीवात्माओं को विभिन्न योनियां देता है शरीर देता है तो मनुष्य का शरीर जब दे रहा होता है उसमें वह उन तत्वों से मूल प्रकृति से सबसे पहले क्या बनाता है सबसे पहले जो बनाता है उसे कहते हैं महत् तत्व इसी को बुद्धि कहते हैं सबसे पहले बुद्धि का निर्माण करता है मूल प्रकृति से परमात्मा और उस महत तत्व से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है ये क्रम है इसका और सभी ऋषियों ने इसको स्वीकार किया है महत् से अर्थात बुद्धि के बाद बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है अब ऐसा नहीं है कि मूल प्रकृति से जब महत तत्व बना तो सारी मूल प्रकृति उसमें समा गई ऐसा भी नहीं और महत तत्व से जब अहंकार बना तो पूरे महत् का अहंकार बना ऐसा नहीं बुद्धि अपने रूप में फिर भी अलग है लेकिन जो अधिक मात्रा है उसकी उसमें से कुछ मात्रा से अहंकार की उत्पत्ति की परमात्मा ने अहंकार के बाद फिर अन्य इंद्रियां जो आती हैं ग्यारह है इंद्रियां जिनको बोलते हैं उसमें दस को आप अलग भी करते हैं तो ग्यारह ग्यारहवीं इंद्रिया कौन सी है मन पांच कर्म इंद्रिया और पांच ज्ञान इंद्रिया ग्यारहवीं इंद्रिय मन कहलाती है ये ग्यारह किससे उत्पन्न होती है अहंकार से लेकिन इन ग्यारह में सबसे मुख्य मन है तो मन के बाद जो अन्य इंद्रिया उत्पन्न होती हैं उनकी चर्चा तो पिछले श्लोक में आ चुकी है मन की चर्चा यहां की इन्होंने कि इंद्रिय परम मन अर्थात इंद्रियों से पर का अर्थ यहाँ पर है सूक्ष्म इंद्रियों से सूक्ष्म मन है और इसीलिए परमात्मा ने अन्य इंद्रियों के तो गोलक बना दिए अर्थात उनके रहने का स्थान जो बनाया है उसमें हमारी बाह्य आकृति जो हम देखते हैं इंद्रियों की कि आंख भी दिख रही है कान भी दिख रहे हैं रसना भी दिख रही है ये जो हमें दिखाई दे रही हैं ये वास्तव में इंद्रिया नहीं है ये इन इंद्रियों के जिनकी उत्पत्ति अभी बताई मैंने इन इंद्रियों के रहने के स्थान हैं अर्थात अहंकार से जो दस इंद्रिया बनी उन दस इंद्रियों में जो पांच कर्म इंद्रिया हैं हमारी ज्ञान इंद्रिया हैं हमारी ये ज्ञान इंद्रिया आंख नाक कान आदि ये इंद्रिया नहीं है जिनको हम देख रहे हैं इनकी उत्पत्ति तो पंचभूतों में आएगी अर्थात अहंकार से दो प्रकार के तत्व बनते हैं ग्यारह है इंद्रियां और पांच तन्मात्र तन्मात्र बोलते हैं इनको तन्मात्र से तात्पर्य शब्द तनमात्र स्पर्श तन्मात्र रूप तन्मात्र गंध तन्मात्र रस तन्मात्र अर्थात जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध बोलते हैं उन्हीं के आगे तन्मात्र शब्द को जोड़ देना है लेकिन जो शब्द स्पर्श रूप, रस, गंध हैं, जो इंद्रियों से ग्राह्य विषय हैं, ये अलग हैं और अहंकार से जो तन्मात्र बने हैं ये अलग हैं, ये वो नहीं है शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, इसीलिए उसमें तन्मात्र शब्द को जोड़ा गया है और इन पंच तन्मात्रों से जाकर के अंत में पंच महाभूत बनते हैं जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहलाते हैं तो हमारा जो शरीर है शरीर में हमारे जो इंद्रियां हमें दिखाई देती हैं ये इंद्रियां वो इंद्रियां नहीं जो अहंकार से बनी है ध्यान रखिएगा ये इंद्रियां गोलक हैं इनके रहने के स्थान हैं ये इनके अधिकरण हैं और ये पंचभूतों के अंतर्गत आएंगे ये अहंकार से बने हुए नहीं माने जाते हैं इसलिए इंद्रियों को भौतिक नहीं कहते भौतिक का अर्थ होता है जो पंचभूतों से बनी वस्तु होती है अहंकार से बनी वस्तु को भौतिक नहीं बोलेंगे तो ये जो ग्यारह इंद्रियाँ हैं इनमें मन सबसे प्रधान है तो मन से भी कहा इससे भी सूक्ष्म और तत्व है मनस इंद्रिय परम मन पहले इंद्रियों से परे मन को कहा सूक्ष्म है ये इसको जानना है पृथक पृथक और मन सहा, सत्वम उत्तमम मन से भी उत्तम मन से भी सूक्ष्म अब कौन होगा आपको पता लग गया होगा मन से सूक्ष्म कौन है जिससे मन उत्पन्न हुआ हम पीछे को हट रहे हैं तो मन किससे उत्पन्न हुआ था अहंकार से. से क्योंकि मन की गिनती ग्यारह इंद्रियों में आ चुकी है और ग्यारह इंद्रियां अहंकार से बनती हैं ये की प्रक्रिया है ये और बहुत प्रसिद्ध है ये तो मन से सूक्ष्म अहंकार है लेकिन अहंकार भी मूल नहीं है अहंकार से भी सूक्ष्म कुछ और है तो आगे पंक्ति बोली कि सत्वाद अधि महान आत्मा अर्थात जो मन है मन से सूक्ष्म अहंकार और अहंकार से भी सूक्ष्म महान आत्मा यहां आत्मा का अर्थ जीवात्मा नहीं है ना परमात्मा है क्योंकि आत्मा के साथ में महान शब्द और जोड़ा हुआ है तो उस अहंकार से भी सूक्ष्म महान आत्मा अर्थात महत तत्व जिसको बुद्धि शब्द से कहा गया था ये उससे भी सूक्ष्म है लेकिन बुद्धि भी मूल तत्व नहीं है महत् भी मूल तत्व नहीं है अंतिम जो, जो वाक्य बोला उन्होंने यमाचार्य ने कि महत अव्यक्तम उत्तम महत से भी उत्तम अर्थात सूक्ष्म अव्यक्त तत्व है अव्यक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होगा जो जो व्यक्त नहीं होता, जो स्पष्ट नहीं होता होता स्पष्ट जिसको हम नहीं जान पाते अर्थात जिसको हम परमात्मा के द्वारा दिए साधनों से नहीं जान पाते जानते तो है अगर जानेंगे नहीं तो साक्षात्कार हम कैसे कर पाएंगे और कैसे फिर जीवात्मा का साक्षात्कार होगा लेकिन तात्पर्य कि करणों से नहीं जान पाते जिन साधनों से हम अन्य पदार्थों को समझते हैं वैसे प्रकृति को नहीं जान सकते इसलिए उसको अव्यक्त कहा और ये मूल तत्व ये महत से भी सूक्ष्म है तो ये गिनती क्यों करा रहे हैं यमाचार्य कि पीछे जो कहा था कि जब जीवात्मा अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार करता है तो वह साक्षात्कार कैसा होता है जैसे हम दर्पण में किसी को देखते हैं अर्थात यथार्थ रूप में होता है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें आत्मा से भिन्न इंद्रियां हैं यह समझना होगा और इंद्रियों से भी जो सूक्ष्म अन्य जो चार बातें बताई इन्होंने पहले मन को सूक्ष्म कहा मन से भी सूक्ष्म अहंकार अहंकार से भी सूक्ष्म बुद्धि महतत्व और उससे भी सूक्ष्म मूल प्रकृति अव्यक्त तत्व इनको जानना है लेकिन यहाँ तक भी बात समाप्त नहीं हुई ठीक है हमने अव्यक्त को प्रकृति को भी जान लिया संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में साक्षात्कार कर लिया उसका लेकिन अभी हम आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करने के अधिकारी अभी नहीं बने हैं तो आगे एक श्लोक में बताया फिर कि अव्यक्ता परह अव्यक्तात्व परुषो व्यापको अलिंग एवं ज्ञावा मुच्य जंतु अम्र तत्व ची जिस अव्यक्त तत्व प्रकृति का वर्णन किया पीछे उसको बोल करके कहा कि अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषः उस अव्यक्त से भी परे उससे भी सूक्ष्म उस प्रकृति से भी सूक्ष्म पुरुष है अब पुरुष के दोनों अर्थ होते हैं जीवात्मा को भी पुरुष कहते हैं परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं अब यहाँ किसका ग्रहण करेंगे तो आगे जो विशेषण आ रहा है उसे पता लग जाएगा तो विशेषण दिया व्यापक अलिंग एवचा जो व्यापक है और अलिंग है स्पष्ट है परमात्मा का वर्णन है क्योंकि जीवात्मा व्यापक नहीं है तो दो बातें कही एक तो व्यापक है और दूसरा शब्द बोला अलिंग है और जीवात्मा को क्या कहा था पीछे जीवात्मा के लिए जो इंद्रियां दी थी ये इंद्रियां क्या थी जीवात्मा का लिंग थी अर्थात जीवात्मा की पहचान इंद्रियों से हो जाती है लेकिन परमात्मा का परमात्मा को पहचानने का उसको जानने का कोई लिंग ही नहीं है कोई लक्षण ही नहीं है कोई संकेत हमें बाह्य पदार्थ दे ही नहीं पाते उसका तो अलिंग है वो अर्थात जितने भी पदार्थ हमारे ज्ञान में आते हैं संसार में हम जो कुछ भी जान रहे होते हैं उसमें से किसी भी वस्तु को ले लें किसी भी पदार्थ को ले लें उससे हम परमात्मा को नहीं जान सकते क्योंकि परमात्मा का लक्षण इनमें से कुछ भी नहीं बन सकता तो व्यापक अलिंग एवच वह व्यापक है और लिंग रहित है लक्षण रहित है और ये उस मूल प्रकृति से भी सूक्ष्म है यज्ञा मुचित जंतु जिसको जानकर जिसका साक्षात्कार करके यह जंतु जंतु किसे कहते हैं जंतु जंतु अर्थात प्राणी हम बोल देते हैं लेकिन शाब्दिक अर्थ इसका होता है जो शरीर धारण करता है जिसका जन्म होता है जीवात्मा का जन्म नहीं होता है लेकिन जीवात्मा परमात्मा को जानने में सक्षम कब होता है शरीर मिलने के बाद या शरीर मिलने से पहले भाई शरीर मिलेगा मनुष्य का वो भी अन्य योनियों का नहीं तब जाकर के ये परमात्मा को जान पाता है तो जंतु का अर्थ हुआ जिसका जन्म होता है अर्थात शरीर के साथ जिसका संयोग होता है वह जीवात्मा भी उसको भी जंतु कह देते हैं तो यज्ञात्वा मुच्यते जंतु उस परमात्मा को अपने अंदर साक्षात्कार करके यह जंतु यह जीवात्मा मुच्यते यज्ञात् मुच्यते जंतु मुच्यते छूट जाता है किससे छूट जाता है हम किससे छूटना चाहते हैं हम जन्म मरण से छूटना चाहते हैं यह भी प्रश्न उठेगा कोई कह सकता है कि जन्म मरण से क्यों छूटना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे हम तो नहीं चाहते हम तो शरीर में सदा रहना चाहते हैं और जब ये पता लगता है कि शरीर तो नश्वर है अवश्य ही छूटेगा तो फिर कामना करते हैं फिर मिले फिर मिले ऐसी कामना तो शायद ही किसी होगी फिर कभी न मिले तो यद ज्ञातवा मुचते जंतु हम क्यों और किससे छूटना चाहते हैं तो मुख्य होता है हम दुख से छूटना चाहते हैं हम कष्टों से छूटना चाहते हैं शरीर भी हम चाह रहे हैं तो ये सोच करके चाह रहे हैं कि शरीर मिलने के बाद हम दुख से छूट जाएंगे हम ऐसे उपाय कर लेंगे कि दुखों से निवृत्ति कर लेंगे लेकिन वो संभव हो नहीं पाता हम कितना ही प्रयास कर ले वो संभव हो नहीं पाता लेकिन ये ज्ञान हर किसी को नहीं होता ये ज्ञान कब होता है कि जो विधि यमाचार्य बता रहे हैं जो क्रम वो बता रहे हैं कि किस किस क्रम से हमें पदार्थों को जानना है और उनसे अपने को पृथक भी मानना है अंत में जाकर के आत्मा में जब हम परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तब जाकर के दुख दुख से पूरा छूटना होता है यज्ञा मुच्छते जंतु अमृतत्वम च गति और वह अमृत को अर्थात आनंद को मोक्ष को अपवर को प्राप्त कर लेता है तो जो जिज्ञासा नचकेता ने प्रकट की थी कि वह ब्रह्म जिसके विषय में आप बताते हैं कि वह यही है एतद वही तत् कहकर के जिसको बोला है आपने अनेकों बार उसको मैं कैसे जानूं? तो वह प्रक्रिया उन्होंने बताई और उसके माध्यम से हम सबको भी बताई और सबका वही लक्ष्य भी है अनिवार्य है हम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अगले में नहीं तो और उससे अगले जन्म में और आप कहीं तक बढ़ते जाइए आगे आगे आगे कभी न कभी तो हमें उसका दर्शन करना ही होगा और पीछे भी अनेकों बार हम कर चुके हैं तभी बंधन में आए हैं तो इस तरह से हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और सदा एक एक करके अपने को पदार्थों से पृथक अनुभव करें राग से वैराग्य की ओर चलें तब जाकर के हम दुखों से मुक्त हो पाएंगे तो आज के विषय को यहीं समाप्त करते हैं ओम शम